गीता चिंतन माला में विशेष कार्यक्रम है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ जिसमें प्रातः सत्र में चतुर्थ अध्याय के सैतीसवें श्लोक तक हो गया था अभी आगे स्टार त्रिश्तम श्लोक नही जान सदृश नही ज्ञानन सदृश पवित्र पवित्र मह विद्योग सं तत्व योग सं कालेनात्मन विंदती कालना बिंदती नही ज्ञान सदृश ज्ञान शब्द पवित्र विद्यते ज्ञान के समान शब्द पवित्र कोई नहीं है जितने पवित्र सिद्धि करने वाले है उसे ज्ञान ही पवित्र है तत्वय योग So, ज्ञान स्वयं ही योग से सिद्ध कर्म योग से सिद्ध कर्म योग से होता है और तानि सर्वानी संयम युक्त आशीत मत पर वसे ही यश इंद्रिया तत्व प्रज्ञा प्रतिष्ठता कही गई इसे समाधि योग कर्म योग करे इंद्रिय मन का संयम करके तो सिद्ध होता है ज्ञान होता है अंत कोण शुद्ध होने पर फिर कालेना महत्कालेन आत्मनि बिंदती आत्मनि कालेन, कालेन फिर कुछ समय होने पर आत्मनिबिंदती अंतकण में ही ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान होने के लिए पहले कर्मयोग करना होता है और उस इंद्रिया मन का संयम करके ऐसे अभ्यास करने पर अंतकण शुद्ध होने पर ही ज्ञान होता है तो पहले कर्मयोग करना होता है उसे ज्ञान होता है ज्ञान से सारे पुण्य पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित तो अग्नि काष्ठ को जला देती है इस प्रकार ज्ञान से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं आगे फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं कि कर्म से ही जन्म होता है कर्म फल उगने के लिए किंतु सारे कर्म निर्वीज हो जाते हैं और जो शरीर रहता है जब तक देश कर्म होने पर भी उसी कर्म के साथ ज्ञानी का संबंध नहीं होता है कर्म जो करता है शरीर से कर्म होता है इंद्र से मन से कर्म होता है वो कर्म का फल पाप कर्म का फल निंदा करने वाले देश करने वाले को जाता है और पुण्य कर्म का फल उसकी सेवा सम्मान पूजा करने वाले पुण्य की ओर जाता है ज्ञानी असंग रहता है इसलिए आगे कर्म नहीं रहता संचित कर्म ज्ञान से नष्ट हो जाता है प्रारब्ध कर्म फल भोग लेता है आगे जन्म नहीं होता है स्लोग बोलूँ नहीं ज्ञाने न सदृश पवित्र में अस्वयोग कालेनात्म ने बिंदती ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले बताया था तद्विदि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया ये तो कहा गया था किन्तु अभी अत्यंत तो अंतरंग तो साधना बताते हैं श्रद्धा लभते ज्ञान श्रद्धा लान तत्पर संयतेन्द्रिय तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानं शांति जान ल्वा मचिरेना ज्ञानं लत्पर संयतेरा शाँति मचिरेना ग्रद्धा तत्पर संयतेन्द्रियमते ज्ञान लचिरेण परान् शांतिमिगति ज्ञान प्राप्तकर्ता कहले श्रद्धावान्द्लुह अत्यंत श्रद्वा शास्त्र में गुरुवेदांतवाश्वास गुरु के वचन में विश्वास वचन में दृढ़ विश्वास जैसे सुनता है तो उसमें सम्मान भावना प्रामाणिक बुद्धिपूर्वक है अरे प्रभुत्व भी हो जाता है ऐसे श्रद्धालु श्रवण भी करता है श्रद्धा पूर्व भक्तिपूर्वक और पालन करते समय कुछ सोचना नहीं गुरु उपदेश या शास्त्र उपदेश निशंक शंकार होकर तो प्रभुत्व होता है और कोई श्रद्धालु होने पर भी कुछ प्रमाद करता है तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए तत्पर तत्पर गुरु उपासना शास्त्र श्रवण मनन आदि में जो साथ अपने कर्तव्य पालन करने में जो तत्पर होता है श्रद्धालु हो और तत्पर भी हो तो भी यदि इंद्रिया स्वयं नहीं करता है तो भी प्राप्त नहीं करता है इंद्र को भी स्वयं करना पड़ता है विषय से हटा करके गोलोक में स्थापन तभी मन परमात्मा में लगेगा इंद्रिय विषय संबंध में जब ये प्रभुत्व रहता है भोगासक्त रहता है तो मन भी पर... विषय चिंतन करेगा विषय को के लिए संकल्प विकल्प करेगा परमात्मा नहीं लग सकता है इसे संयता इंद्रिया संयता इंद्रिया यशियत इंद्रिया का संयम संयम इंद्रिय कहिए इंद्रिय का स्वभाव है विषय को दौड़ जाना किंतु स्वयं करने का अभिप्राय विषय से हटा करके लक्ष्य में लगाना इंदिरा तो विषय से हट जाए इंदिरा के कारण मन भागता है मन अलग को लक्ष्य में लगाना तो ऐसा होने पर अवश्य ज्ञान प्राप्त करेगा और जो तदविधि प्रणिपात ने परिपाशन ने कहा प्रणिपात सेवा प्रश्न ये तो ये कहा ये, कभी हो सकता है बाहर दिखाने के लिए कोई प्रणिपात कर दिया मायावी तो संभव हो बनावटी करके भी प्रणिपात कर दिया कुछ प्रश्न कर दिया थोड़ी सेवा कर दी इतने से नहीं मुख्य है श्रद्धा श्रद्धा तो दिखाने के नहीं श्रद्धा अपने है तो श्रद्धा नहीं तो नहीं ऊपर बाहरी व्यवहार से श्रद्धा का निश्चय नहीं होता है श्रद्धा है तत्परता चाहिए और इंद्रिय समय चाहिए इसलिए यहां भगवान कहते जब अभी अभी आया था कल आया था यह आज सुबह आया था तद विधि प्रणीपाते परिप्रश्न सिव अभी कहने के बाद फिर यहां ज्ञान प्राप्ति का साधन कहते ये अत्यंत अंतरंग साधन है ये अत्यंत आवश्यकता है जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ज्ञान लब्धवा पराम शांति पराम्य से शांति जिससे बढ़कर कर अदिक का का कोई शांति ही नहीं नित्य नित्य शांति मोक्ष अ शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है जब ज्ञान प्राप्त कर लिया है ज्ञान होते ही मोक्ष हो विघ्न प्रतिबंधक व्यवधान कुछ नहीं प्रकाश से ही अंधकार की निवृत्ति प्रकाश प्रज्जवलन करने के लिए साधन चाहिए किन्तु प्रकाश होने के बाद अंधकार निवृत्ति के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं इसी प्रकार ज्ञान होते ही मुक्त हो जाता है राज्य में सर्प वृद्धि से सर्प सर्प भ्रम हुआ राज्यों को देख लिया तो क्या ज्ञान होता है ये सर्प नहीं है पहले सर्प था ऐसा ज्ञान होता है पहले भी सर्प नहीं था अभी भी सर्प नहीं आगे भी सर्प नहीं हुआ तीनों काल में सर्प नहीं है इसी प्रकार जो ज्ञान हो जाता है मैं तीनों कार्य में, में मुक्त हूं आत्मा में बंधन कभी अभी नहीं पहले भी नहीं था कभी नहीं होगा भ्रांति से बंधन का आरोप करता था आरोप नष्ट हो जाएगा तो अभी मैं मुक्त हो गया पहले बद्ध था ये भावना नहीं अभी रज्जु होगी पहले सर्पथा ऐसा नहीं भ्रांति से बंधन मानता है बंधन भ्रांति निवृत्ति होगी भ्रांति से अपने को ब्रह्म से बिना मानता था भ्रांति निवृत्ति होगी तो मुक्त नित्य मुक्त स्वरूप हो जाता है स्लोक के उपदेश में गुरु उपदेश में जो श्रद्धा नहीं करता है संशय करता है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए आगे कहते है अज्ञा शब्द अद्धा शब्द संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति नोकोस्ति न ना परो नोकोस्त न परो नसुखं सुखम नसुखं न संशयात्मा विनश्यति नोक न पर न सुखं सुख संशयात्म अज्ञ अज्ञा अश्रद्धालु और संशय करने वाले नष्ट हो जाता है विनश्यति विनश्यति का अथ को पुरुषार्थ नहीं कर पाता है ना एम लोग न परो न सुखम संशयात्म इसी इसीलोक भी नहीं पर लोगो कभी नहीं न सुख नहीं और ज्ञानी और जो श्रद्धालु नहीं ये तो विनाश को कर प्राप्त करते हैं, और ज्ञानी तो सब है शास्त्र का सिद्धांत तो नहीं जानता है कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि नहीं विवेक नहीं तो परमात्मा प्राप्त कैसे करेगा इसलिए शास्त्र थोड़ा शास्त्र ज्ञान चाहिए और श्रद्धा के बिना ग्रहण नहीं होता है श्रद्धा भी चाहिए अज्ञान और अश्रद्धा ये जितने हानिकारक है उसके अपे और हानिकारक अधिक संशय शास्त्र के तात्पर्य में संशय नहीं शास्त्र प्रमाण है और वेद तो नित्य है अपरुष है वेद मूलक स्मृति भी प्रमाण है इसलिए उसमें संशय जो करेगा तो संशय तो पाप तम बड़े पाप से होता है शास्त्रीय मार्ग पर शास्त्र सिद्धांत में संशय होना पाप कर्म का फल है ऐसे संशय होने पर नाश हो जाता है ना का यह है संशय करेगा तो पुरुषार्थन नहीं कर सकता है साधन नहीं कर सकता है अयम लोग को भी नाशती न ना परम संशय करेगा तो इस लोग को भी प्राप्त नहीं होगा यहां भी संशय हो जाएगा संशय जिसके मन में सर्वथ संशय करेगा संशय के स्वभाव हो जाएगा इसलोक साधने में सर्वतः संशय गुरुवाक्य से वेदांत वाक्य में संशय होगा तो साक्षात्कार ज्ञान कैसे हो सकता है शास्त्र सिद्धांत में गुरुवाक्य में दृढ़ विश्वास चाहिए बोलोधान संशयात्मानश्य नया लोकोस्थ न सुख संशयात्म योग सनस्तकर्माण योग सन्यस्तकर्माण सन्यस्त जान संिन्न संशय जान संिन्न संशय आत्मव न कर्मा आत्मवर्मा निबध्नि धनंजय निबधन धनंजय योग सन्न कर्म ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवर्मा निबधन योग सन्यस्त कर्म ज्ञान संचिन संशय आत्मवंत कर्माणि न निबधंती है धनंजय योगे नोग संयस्ता कर्माणि येन योग है यहाँ ज्ञान योग दो योग गीता में योग और ज्ञान योग योग उपाय ज्ञान योग होता उसका साध्य ज्ञान है परमाथ ब्रह्म स्वरूप ज्ञान ज्ञान में योग ज्ञान योग परमात्मा ज्ञानी योग युज अन योग जिसके द्वारा ब्रह्म से हो एकत्व को प्राप्त कर लेता है वस्तु तत्व तो एकत्व तो एक तो नहीं द्वैत भाव है, है। का भेद बुद्धि है अज्ञानी के कारण ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी अज्ञानी का कार्य भेद बुद्धि रहेगी ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होते वेद बुद्धि नष्ट होगी भेद बुद्धि नष्ट हो गया तो अभेद हो जाएगा अभेद तो पहले है किंतु इसे कहा जाता अभेद हो गया एकत्व तो को प्राप्त कर लिया ब्रह्म के साथ एक हो गया ब्रह्म वेद ब्रह्म ब्रह्म हो जाता है पहले अब्रह्म था क्या अब्रह्म मानता था अपने को और हो गया तो बुद्धि नष्ट होगी भ्रांति नष्ट होगी तो ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हो गया ज्या, योग्य ज्ञान से संयस्ता कर्मा नहीं ज्ञान होने पर सारे कर्म छोड़ देता है और धर्मा, धर्मा, धर्मा ही सब नष्ट हो गए ज्ञान संचिन्न संशय जब आत्मज्ञान हो जाता है अहमअ्मी ब्रह्म तो सारे संशय हिद्य हिदय गिद्यंते सर्व संशया सारे संशय नष्ट हो जाते हैं जो ज्ञान हो जाता है अरे जो प्रमाद रहित अप्रमत्त आत्मात् तो सबके आत्मवान कौन है प्रमाद रहित प्रमाद रहित होता आत्मवान अंतकण आत्मा यदि प्रमाद करता होता उसका अंतकर्ण मन रहने पर भी नहीं रहा आत्मावंत कहता अप्रमत्व प्रमाद रहित ऐसा जो व्यक्ति है उसके कर्म उसका बंधन में नहीं डालते है ज्ञान हो जाता है आगे बंधन नहीं होता मुक्त हो जाता है इसलोक बोलो योग सन्न कर्म ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवर्मावतंसी धनंजय तस्मा जान समूत तस्द ज्ञान समूतस्थासीनात्मन त्थं जानसीनात्मन चित्न संशय योगन योगः योग भारत तस्माद् भारत तस्माज्ञान ज्ञानासिनात्मनः जानसीनात्मन चित्न संशय योगत्तिष भारत तस्मा अज्ञान अज्ञानसूतम हृत्थम एनम संशय ज्ञानासीना आत्मनः संशयम ज्ञासी चित्वा आतिष्ठ उत्तिष्ठ हे भारत अज्ञान सम्भूतम हृत्थम एनम संशयम चित्वा ये अज्ञा... संशय अज्ञान से होता है यदि पहले से ज्ञान हो गया रशी है तो आगे सर्प है या रसी है इसे संशय होगा नहीं ये सर्प है इसे ब्रह्म होगा नहीं होगा कभी भी रजू में सर्प ब्रह्म होता है होता है कब होता है जो रज्जू का ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान हो गया तो संशय नहीं होगा अज्ञान से ब्रह्म होता है अज्ञान से संशय भी होता है संशय का कारण क्या हुआ अज्ञान या ब्रह्म अज्ञान ही कारण अब भ्रम का कारण क्या हुआ अज्ञान अज्ञान या संशय अज्ञान अज्ञान ही कारण है संशय का अज्ञान ही कारण है भ्रम का कभी संशय हो जाता है कभी ब्रह्म हो जाता है मूल कारण क्या है अज्ञान ज्ञान हो गया तो अज्ञान अष्ट हो जाएगा संशय नष्ट हो जाएगा क्यों नष्ट होता है अज्ञान हो गया अज्ञान सो गया तो अज्ञान कार्य संशय भी नष हो जाएगा अभी जो संशय कहां से उत्पन्न हुआ क्यों अज्ञान संभूतम अज्ञान ही कारण उसका संशय का अज्ञान संभूतम अज्ञान से उत्पन्न होता है अज्ञान सम्भूतम अज्ञानाद सम्भूतम जातम अज्ञान से उत्पन्न हुआ अभिव्यक् से उत्पन्न होता संशय अज्ञान्त सम्भूतम का जातम अज्ञान से उत्पन्न होता है संशय वो तो कहा रहता है संशय हृदय हृदय स्थित हृदय क्या बुद्धि में संशय रहता है वही बुद्धि में निश्चयात्मिक ज्ञान होता है उसी बुद्धि में कभी संशय हो जाता है कभी भ्रम हो जाता है हृदय में बुद्धि में स्थित संशय इसको छेदन करके चित्त संशय को छेदन कर हृदय संशयम चित्त संक्षय <Sanshyayate> का चेतन करना खड़ग के द्वारा चेतन होता है किंतु ये संशय को चेतन करना कौन सी किस खड़ग के द्वारा ज्ञानसीना ज्ञान में असी असी का क्या था खड़ग <Sanshyayate> खड़ग ज्ञान रूप खड़गे के द्वारा आत्म संशय में छो अपना संशय को चेतन करके योगमातिष्ठ योग अनुष्ठान करो संशय को छोड़ करके जो शास्त्र में संशय गुरुवाक्य में संशय उसका ज्ञान रूप खड़ग से छेदन करके संशय नहीं रहेगा तो आगे प्रवृति हो जाएगी तो योग दर्शन का उपाय कर्म अनुष्ठान कर्म योग करो कर्म योग करने से अंतगुण शुद्ध होने पर ज्ञान होगा कर्म कर्मयोगे शास्त्र भीतर कर्म करना निष्काम होकर के योग में कर्म योग करो और उत्तिष्ठ अभी तुम्हारे धर्म पालन करने के लिए उठो युद्ध के लिए तैयार हो तुम्हारे क्षेत्र पालन करो श्लोक बोलो तस्म संभूत ज्ञान सीनात्मन चेत्र संशय योग भारत यहाँ ओम तत्सदित्य नहीं पुस्तक में है ओम तत्सदिति श्रीमद भगवत गीता सुपनिषसु बोलो ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता योगशास्त्रे ब्रह्म विद्या श्री कृष्णाजुन ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थोध्याय इस अध्याय का नाम क्या हुआ ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय हुआ पंचम अथम पंचम पंचमोध्याय पंचम अध्याय पंचम अध्याय का नाम है कर्म सन्यासी योग पहले अर्जुन का प्रश्न है अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण सन्यासं कर्मणां कृष्ण च पुनर्योगन च पुनर्योग येयतोरेक या येयतोरेकं या तनमें ब्रूहि सुनमें ब्रूहि सुनम उवाच संस कमणा कृष्ण पुनर्योग शससी येय या तोरेकं तनमें ब्रूहि सुनित हे कृष्ण संबोधन है कर्मणाम संन्यासम पुनर्योगम च संसचि कर्म के संन्यास कर्म संन्यास कभी कथन करते हो आप और फिर योग करने के लिए कहते हो ज्ञान ज्ञान सं कर्माण ज्ञान संन्यास्त कर्माणु ज्ञान के तरह सर्व कर्म छोड़ दिया कहा फिर कहते योगवातिष्ठ योग अनुष्ठान करो ज्ञान से कर्म का सन्यास है ये भी आप कहते हो फिर योग करने के लिए भी कहते हो यो कर्म योग करने के लिए कहते हो अभी कर्म का त्याग करेंगे या कर्म करेंगे क्या करेंगे दोनों आप कहते हो दोनों में जो श्रेय प्रशस्तर दोनों साधने समझे आप कहते हो तो दोनों साधन है किंतु जो अधिक साधन प्रशस्तर उसको दोनों में से कम हो जाए निश्चय करके या तो कर्म छोड़ दे या तो कर्म करे कर्म करने के लिए कहते हैं और कर्म सन्यासी आप कहते हो येय श्रेय श्रेय शाह प्रशस्तर जो उत्कृष्ट है उत्कृष्ट कौन ये दोनों या दोनों से छो हो दो में कर्मसन्यास अथवा कर्मयो ये दोनों में जो प्रशस्तर एकम जो प्रशस्तर उत्कृष्ट है में सुनिश्चितम हुई निश्चय कर बताओ तुम करो कर्म का कर त्याग करो नहीं तो कर्म करो एक सिद्धा बता दो बोलो जुन हाँ। उवाच संयास कर्मण कृष्ण पुनर्योगससी येये तयोरेक तू ही सुनिश्चित येय यहाँ भी विसर्ग होना था केवल प्रयोग करने विसर्ग तो हो, होता है किंतु परम ए है विसर्ग नहीं होने से लोप हो गया सूत्र करके भोग भगो यह होकर के लोप होता कल लोप होता है तो ये लोप हो गया विसर्ग नहीं हुआ श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोग संयास कर्मयोगश निः्रेयसराब भौ निश्रेयसराब भर्म संसत तयस्त कर्म संस तयस्तु कर्म संसत तयस्तु कर्म संसत कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते भगवाच कर्म योग खराब कर्म संन्यासा कर्मयोग हाँ पढ़ते समय कोई भी बनना ही छोड़ना नहीं और अपने को मालूम है कर्म संन्यासात में तो कार्य तो उचार नहीं करने से चल जायेगा नहीं अपने को मालूम है न पाठ करते समय एक एकमात्र ही छोड़ना नहीं कर्मसन्यासा भगवान ने कहा संन्यास कर्मयुग उ करु निश्चय करु उभ दोनो निश्चय कल्याण करने वाले मुक्ति देने वाले कौन कौन कर्म कर्मसन्यास और कर्मयुग इतने अंतर है कर्म कर्मसन्यास ज्ञान से साक्षात मुख्य का साधन और कर्मयोग अंतगुण शुद्धि के द्वारा फिर ज्ञान प्राप्ति होकर के मुख्य का साधन परंपरा से किंतु दोनों का फल एक एक मुख्य ही है कर्म जो शास्त्र में यजेत स्वर्ग काम आदि वाक्य है वेद में स्वर्गादि प्राप्ति के लिए कर्म का विधान किया गया किंतु किन्तु वेद भगवान का ये उद्देश्य नहीं तुम स्वर्ग के लिए कर्म करो जो सुखद चाहता है उसका साधन बता दिया अशास्त्रीय मार्ग से हट करके शास्त्रीय मार्ग पर चले शास्त्र को छोड़ करके अशास्त्र मार्ग पर जो चलेगा उसका कल्याण कभी नहीं होगा उन मार्ग शास्त्र के बाहर मार्ग में प्रवृति उसको रोक करके शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्ति कराना यही लोक संग्रह है यही पहले शास्त्र का तात्पर्य पहले शास्त्रीय मार्ग पर चले भले सकाम से कर्म करे किन्दु निषिद्ध कर्म नहीं करे नि कर्म छोड़ करके निशिद्ध कर्म भी नहीं करे और कुछ कर्म नहीं करके खाली रह जाए वो भी नहीं भीतर कर्म भी करे कर्म खाली छोड़ देने मात्र से ज्ञान नहीं होता है छात्र भीतर तो कर्म करना है छात्र भी तो कर्म करने पर पहले यदि सकाम से करता है फिर अंतगोण शुद्ध होता है विचार करता है तो निष्काम करेगा निष्काम जो कर्म करता है इसका नाम कर्मयोग तो शास्त्र में यजे तो स्वर्ग कामयादि वाक्य विधान किया गया जो स्वर्ग चाहता है उसके लिए साधन बता दिया तात्पर्य नहीं स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करे तात्पर्य तो है निष्काम होकर कर्म करे तो परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति करे इससे पहले तक कर्म करते हैं कर्मयोग निष्काम कर कर्मयोग और सन्यास दोनों मोक्ष देने वाले ज्ञान साक्षात संन्यास पूर्वक ज्ञान और कर्मयोग परम्परा तयोस्तु कर्म कर्मसन्यासात तो कर्मयोग विशिष्यते ये दोनों में से कर्म सन्यासी की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है केवल कर्म सन्यासिक करदे दे ज्ञान नहीं हो उससे केवल कर्म सन्यासी की अपेक्षा कर्मयोग उत्कृष्ट है कर्मयोग की स्तुति करते भगवान परे साधन नहीं होगा तो ऊपर कैसे साध्य मिल जाएगा कोई कहता है पढ़ने के साधु गया पढ़ने के लिए वेदांत तो पाठ चलता है क्या पढ़ेंगे तो लघु सिद्धांत कह व्याकरण पढ़ना है या ब्रह्मसूत्र पाठ सुनना है ब्रह्मसूत्र तो उत्कृष्ट है वहां महात्मा को बोलते है कि ब्रह्मसूत्र ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान के बिना मुख्य नहीं होगा और नया कोई आया तो उसको बोलते तुम लघु सिद्धांत कौन पढ़ो सब हो जाएगा ब्रह्मसूत्र की आवश्यकता नहीं लघु सिद्धांत कौन सी पढ़ो ब्रह्मसूत्र की आवश्यकता नहीं अभी तुम्हारे लिए आवश्यकता न अभी तुम लघु सिद्धांत कौनती करो अच्छे सब हो जाएगा लघु सिद्धांत कौन पढ़ लेगा तो ज्ञान हो जाएगा मुख्य हो जाएगा उतने पहले हो जाएगा तो आगे पढ़ सकता है सब कुछ हो जाएगा इसलिए अधिकारी के अनुरूप ही साधन होता है और अभी पहले ही सीधा ज्ञान मार्ग में उपदेश सुन लेगा ज्ञान हो जाएगा साधन सब होने के बाद भी तभी ज्ञान होना कठिन होता है और साधन के बिना सीधा ज्ञान हो जाएगा कैसे इसलिए कुछ कुछ प्रवक्ता जो ऐसे कहते हैं ज्ञान का उपदेश करते हैं लोगों का अच्छा लगता है शात्रक शास्त्रीय कर्म तो कोई करते नहीं वो करने में कठिनाई है श्रद्धा भी नहीं है प्रवृति नहीं होती है ज्ञान भी नहीं क्या करना जब सोच छोड़कर कहते तुम तो ब्रह्म हो कुछ करने की आवश्यकता नहीं बड़ा अच्छा लगता है कहते बड़े सुंदर प्रभुता है सीधा ही ऊपर स्तर के बोलेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा उसके बाद करना क्या है तुम तो ब्रह्म है तुम्हारे में है ही नहीं तीनुकाल में बस मस्त हो जाओ फिर साधक बैठता है क्या मैं करू मस्तक ऐसे हो क्या करना है कुछ करना नहीं तो क्या होगा करें कुछ नहीं करें क्या रह जाएगा कभी ऐसे रहेगा कैसे अभी करना है क्या है फिर विचलित तो हो जाते हैं भटक जाते हैं फिर बाद में करेंगे क्या अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, मैं ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है में ब्रह्म थोड़े सा मानने के बाद मन कहा स्थिर हो जाएगा श्रद्धा के कारण थोड़े मान लिया आगे मन में ब्रह्म होकर के स्थिर हो जाएगा मानो कहा स्थिर होगा समझने के बाद भी स्थिर होना कठिन है श्रवण किया मनन किया निधि करते तो भी मन भाग जाता है विपुल तफाना देह में हम बुद्धि नहीं जाती है खाली ऐसे कैसे होगा इसलिए कर्मयुग करना पड़ता है कर्मयुग में कर्म लेना उपासना भी कर्मयुग मानस कर्म है कर्म उपासना भक्ति तीर्थाटन यज्ञ दान तप जितने सेवा गुरुजन की सेवा ये सब कुछ आवश्यक है जप ध्यान आदि सब कुछ आवश्यक है सब करने पर ही अंत शुद्ध होने पर ज्ञान होगा किंतु तो ज्ञान के बिना कर्म छोड़ देना अच्छा है या कर्म करना चाहिए, है कर्म करना इसलिए कर्म संन्यासात तो कर्मयोग विशिष्य थे केवल कर्म, के कर्म सन्यास मात्र से नहीं होगा उसके अभी कर्म करना चाहिए बोलो श्री भगवान वाच संस कर्म योगे खराब कर्म सन्यासात कर्मयोगो विशिष्ट थे कर्मयोगो करने वाले को भी राग द्वेष रहित तो होकर करना पड़ता है फल इच्छा नहीं रहकर कर्म करना पड़ता है जो राग द्वेष रहित तो होकर कर कर्म करता है फल नहीं करता है भगवान कहते हो समाद समझो कि हम सन्यासी है सन्यास से कोई काम नहीं है खाली सन्यास नाम से ही बड़ा नहीं होता है ऐसा सन्यास संयास कर इच्छा का त्याग फल इच्छा त्याग कोई तो कर्म छोड़ देता है कोई कर्म करता है फल नहीं चाहता है वो तो कम त्यागे है हमको फल नहीं चाहे तो हम कर्म नहीं करेंगे और एक कहता हमको फल नहीं चाहिए, चाहिए किन्तु हम कर्म करेंगे क्योंकि शास्त्र बीत है ये कम त्याग होता है घर में भी करना है फल नहीं चाहना ये त्याग इसे भगवान कहते हैं। ये यह सनित्य सन्यासी ये यह सनित यो न दृष्टि न कांसती यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वन्व महाबाहो निर्द्वन्द्व महाबाहो सुखं प्रमुच्यते बंधाच्य सुखंगे स निन्यासी कौन तो नृष्टि न कांक्षति महाबाहो सुखं बंधाच्य स कर्मयुगी यो न दृष्टि न कांक्षति स नि संयासी जेय उसको सन्यास की समझ है ना जो कर्मयोग करता है ना देश करता है ना कुछ इच्छा करता है देश किसी में होता है किसी विषय में द्वेश होता है दुख, दुख, दुख, दुख और दुख का साधने में देश होता है कर्मयोग करने वाले को दुख मिलेगा, मिलेगा। या भगवान के भजन कर्म करेगा तो उसको दुख नहीं मिलेगा मिलेगा दुख मिलेगा तो दुखा में द्वे नहीं करता है समझता है मेरा कर्म फल है और परमात्मा की इच्छा से सब हो रहा है और सुख सुख साधन की इच्छा होती राग होता है वो बार बार सोता है मुझे ही सुख मिल जाए सुख साधन मिल जाए कर्म यू करने वाले ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर्म करता है ये नहीं चाहता मुझे सुख मिल जाये सुख साधन मिल जाये वो क्या करना चाहता है सुख प्राप्त करना चाहता है परमात्मा दर्शन करना जो चाहता है वो सुख चाहेगा नहीं जो सुख चाहता है परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता है परमात्मा दर्शन करना है तो सुख सुख साधन के लिए आसक्ति छोड़ देना दुख मिलता है दुख साधन मिलता है तो द्वेष करना द्वेष भी नहीं बस जो द्वेष नहीं करता है न इच्छा नहीं करता है सुख सुख साधन तो उसको समझना नित्य सन्यासी होता सन्याशी है नित्य ही सन्यासी है सन्यासी से बढ़ करके है सन्यासी तो इच्छाओं का त्याग करके कर्म को भी त्याग कर लिया किंतु ये इच्छाओं का त्याग करता है कर्म करता है कोई भोजन नहीं करना ते भोजन ही बनाना गया और एक भोजन नहीं करना किंतु भोजन बनाकर दूसरे को खिलाना तो कम है कोई उपवास करता है कोई माता उपवास करती है भोजन नहीं करने पर भोजन बनाएगी बच्चे को खिलाएगी पति को करने को खिलाएगी और जो नहीं कहते हम तो नहीं खाएंगे हम कुछ नहीं करेंगे वो अलग है इसलिए यही सन्यासी भगवान कहते हैं, ऐसे सन्यासी कहता है निर्द्वंद्व द्वंद्व रहित तो करेगी। क्योंकि सुख दुख में द्वंद्व से पीड़ित नहीं होता व्यतीत नहीं होता है बंधार्थ सुखम प्रमुख ये संसार बंधन से सुख से मुक्त हो जाता है शरद से राग देश को छोड़ना यही पहला आया था इंद्रिय इंद्रश्यार्थ से राग देश व्यवस्थित हो तय नव समाग से तव्य से परिपंथी हो यह भी इस कहा कर्मे को करते समय भी यही करना है सुख सुख साधन में राग नहीं दुख दुख साधन में देश नहीं और तो कर्मे में प्रभुत्व होता है तो फल्चारहित होकर के तो, तो नित्य संन्यासी उसको समझे इसलोक बोलो कांक्षती महाभा कर्म सन्यास और कर्म कर्मयुग कोई कर्म संन्यास करता है कोई कर्मानुषार करता है किन्तु उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति अलग अलग पुरुषानुषार होने पर भी फल में कोई विरोध नहीं कर्म संन्यास ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास करता है परमात्मा प्राप्ति के लिए और एक ही कर्म अनुष्ठान करता है निष्काम कर्म राग देश रहता होकर तो दोनों का फल एक ही सांख्य योग पृथक बालांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता प्रवदंती न पंडिता एक अप्या साम्य एकुभोर्विंदते फल गुभंदते फल साख्योग पृथ्बे न पंडिता एक गुभोरिंदते फल बयोग पृथक प्रबदी भले अभिवेक् सांख्य और योग का अलग अलग कहते हैं, दोनों का फल भिन्न भिन्न बताते हैं, न पंडिता पंडित अभिवेक लोग दोनों का फल अलग अलग कहते हैं, नहीं नहीं, नहीं। दोनों का फल एक ही दोनों का एक ही फल ज्ञान रूप फल एकमापी उभयोर एकम अपी आस्थित सम्यक फल विन्दते बिन्द फल प्राप्त कर लेता है एक मी एक सम्यक उभयोर बिंदते फलम चतुर्थ पादी क्या है उभयोर बिंदते फलम उभ क्या होती ष्टी जीवचन उभयो हो राम हो विसर्ग होता है यहाँ विसर्ग नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ परमी क्या है वह पर रहते विसर्ग नहीं होता है। एकम अपसर्ग है पर मै क्या है अरु पृथक वाला विसर्ग हे पर में क्या है पर मै क्या क्या चाहिए विसर्ग रह के लिए ध्यान रखना एकम अप्य अस्तित एक कई सम्यक अनुसार सम्यक आती थ तो उभय और फल भी थे दोनों का फल एक ही फल है दोनों का प्राप्त कर लेता है तो दोनों के फल एक ही अलग अलग नहीं कोई विरोध नहीं है श्रोत बोलो संख्योग पृथक बाला न पंडित एकम पन्न और बिन्द थे फलम एक अनुष्ठान करेंगे तो दोनों का फल कैसे मिलेगा दोनों का फल यदि अलग अलग होगा एक अनुसान से दोनों फल मिलेगा दोनों का फल यदि एक होगा एक अनुसान से दोनों का फल मिल जाएगा एक ही फल दोनों का यख्य ही प्राप्यते स्थान ही प्राप्य ते स्थान सद्योग्य तेोगे एकं एकं एकख्योगख्योग पश्य स पश्यश्य पश्यप्य स्थान तद्योगे गम्य से एकख्योग पश्यन सांख्याप्य तद योगे गम्य थे सांख्यम से योग यह पश्यती स सा पश्य साख्य ज्ञान निष्ठ सं के द्वारा जो स्थान पर ब्रह्म रूप मुख्य प्राप्त होता है वही योग कर्मयोग के द्वारा कर्मयोग ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करता है तो फल इच्छा छोड़ करके तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ज्ञान प्राप्ति होने से वही मोक्ष प्राप्त होता है ज्ञान मार्ग में स्थित ज्ञान इसका संन्यासी क्या प्राप्त करते हैं मुख्य जो कर्मयोग करेंगे कर्म अनुसार करेंगे कर्मयोग करने वाले को कर्मयोग करना, करना है किस फल के लिए कोई फल रहित फल गीचा छोड़ करके कर्मयोग करने वाले चित्त शुद्धि के लिए भी नहीं सोता है ईश्वर की प्रसन्नता भी नहीं सोता है बिल्कुल निष्कामों के साथ भीता कर्म करें ऐसे जो कर्म निष्काम होकर कर्म करता है वो भी अंतगोण शुद्धि उसकी नहीं चाहने पर परो नहीं चाहते तो अंतगोण शुद्धि शीघ्र हो जाएगी अंतगोण शुद्धि उनसे ज्ञान होगा ज्ञान प्राप्त होकर के वही मुख्य को प्राप्त करता है दोनों का पल एक होगा जो स्थान प्राप्त करता है मुख्य योग अनुशासन करने वाली वही प्राप्त करता है ऐसे दोनों सांख्य और दोनों को जो एक ही समझता है वही देखता है जो एक ही देखता है वही देखता है अन्य देखते हुए भी रज में सर्प रज में सर्प कर भ्रांति से भागते हैं। जो रजू देखता है वही देखता है जो सर्प देखता है वह नहीं देखता है वह तो भ्रांत है यथार्थ पचेती यथार्थ तो देखता अन्य यथार्थ नहीं देखता है लोग बोलो थे स्थान एकख्योग यह पश्य स पश्य संस्थ महाबाहो संस्थ महाबाहो दुःखमा गु दुख आपत मयो गोग युक्त मुनिब्रोग युक्त मुनिब्र निरेनाधिगति नचिनाधिगति संयासस्तु महाबा दुख आयोग योगयुक्त मुने ब्रह्म न चीरेगछति अयोग सनयासस् दुखम हे महाबाह योग युक्त मुनेर न चीरे ब्रह्म दिगछति संयासस्तु दुखमागत कर्मयोग जब नहीं करेगा इसी जन्म में पूर्व जन्म में अनेक जन्म में कर्म निष्काम कर्म नहीं करेगा उपासना भक्ति नहीं करेगा तो संन्यास प्राप्त करना वास्तव जो संन्यास प्राप्त करना बड़ा कठिन है योग के बिना साधन के बिना ज्ञान मार्ग में नहीं जा सकता है प्राथमिक कर्म योग नहीं करेगा तो अंत शुद्ध नहीं होगा तो सीधा ज्ञान मार्ग में स्थित तो हो जाएगा वो सन्यास को प्राप्त नहीं कर सकता है सन्यास होते इच्छाओं का त्याग ऐसाओं का त्याग लोकेशना धन की स्ना वित्तना और पुत्रषण सबको त्याग ये नहीं हो सकता है अंतगुण शुद्धि के बिना और अंतगुण शुद्धि कर्मयु के बिना नहीं कर्म करे शास्त्र भी तो कर्म फल निरपेक्ष होकर के कर्म करते स्वयं ईश्वर अर्पण करना कुछ नहीं चाहना तभी कर्मयोग के बिना कर्म संन्यास प्राप्त नहीं कर सकता है इसलिए पहले कर्मयोग करना पड़ता है नहीं कर्मयोग करना चाहिए योग युक्त मुने अचिले न ब्रह्म न चिले न ब्रह्म अधिक से अधिक दिय। योग युक्त योग्य नुक्त कर्मयुग से युक्त निष्काम कर्मयुग से युक्त होगा तो ऐसे जो मनन करने वाले मुनि ईश्वर स्वरूप का चिंतन करता है ईश्वर अर्पण करता है न चिरे चिन्ह नहीं दीर्घ काल शीघ्र ही ब्रह्म अतिगत छि ब्रह्म का चे पर संन्यास न्यास ब्रह्म ब्रह्म ही पर नारायण उपनिषद ब्रह्म संन्यास ब्रह्म सदस्य ब्रह्म श का वेद भी होता है ब्राह्मणी भी होता है शुद्ध ब्रह्म भी और सन्यासी भी है यहाँ ब्रह्म का तो संन्यास कर्मे को श्रीयुक्त होगा तो शीघ्र सन्यास को प्राप्त करेगा अ कर्मे को नहीं करके सन्यास को प्राप्त करना नहीं होगा साधने के बिना आगे नहीं जा सकता है इसे प्रारंभिक साधना आवश्यक करना पड़ता है जब भी उपासना भक्ति सेवा कर्म श्रवण भगवान के कीर्तन स्त्रोत्र सब यज्ञ दान तप सब साधन चाहिए प्राणायाम भी चाहिए सब कुछ कोने पर अंतगुण शुद्ध होता तो है तो संन्यासक हो जाए इसलिए आरुख क्षोर मुनि योगम कर्म कारण मचेते योग्य में आरोगना चाहता है तो पहले कर्म करना चाहिए अब कर्म नहीं करके सिद्धा नहीं हो सकता है कुछ ऐसे कोई उपाय बता देगा सीधा ही ज्ञान मार्ग का उपदेश कर दिया तो ज्ञान मार्ग तो ज्ञान कुछ नहीं होगा कर्म भी नहीं करेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा श्लोक बोलो अस तू महाबाह तुम अयोग योग ब्रह्माधिगछ ज्ञान प्राप्ति के उपाय रूप से कर्मयोग करना चाहिए तो क्या होगा उसका फल बताते योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा योग विजितात्मा तो जितेन्द्रिय विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्व भूतात्म भूतात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर न लिप्यते कुर न लिप्यते तो त्मा विजिता जिते इंद्रिया सर्वभूता चतुर्थ पद बोलो कितने पद है कुरबन आगे अपी, अपी। लिप्ता नहीं होता है तृतीय पद में कितने पद है <laughs> एक सर्वभूतात्म भूत आत्मा सर्वेशा भूतानाम आत्मभूत सर्वभूत आत्मभूत आत्मा है जिसका आत्मा सारे भूत का आत्मस्वरूप हो गया जब ज्ञान हो जाता है अहमसिं परम ब्रह्म उसका आत्मा सारे भूत के आत्म ही है एक ही आत्मा है अज्ञान के कारण अपने को भिन्न मानता है देह परिचन्न को अलग अलग देह को लेकर के अलग अलग अंतकणों के लेकर के भिन्न मानता है जब ब्रह्म अंतकण देहा आदि बुद्धि नहीं रह करके शुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो सारे भूते का आत्मा ही उसका आत्मास्वरूप हो गया जो आपका आत्मा हुई सारे भूते की आत्मा हुई है अनेक प्रतिबिंब चंद्र का हो हैं बिंब कितने हैं ये प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप क्या है बिंब ही वास्तव स्वरूप किस प्रतिब का वास्तव स्वरूप बिंब है सारे प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप कितने चंद्र है एक ही चंद्र सारे प्रतिबंब का वास्तव स्वरूप एक आत्मा सबका अंतरात्मा है भगवान कहते अहम आत्मा गुड़ा के सर सर्वभूता से स्थित सारे भूत के हृदय में आत्मा एक ही आत्मा क्षेत्र के हम चाप विवाह विधि सर्व क्षेत्र ज्ञान जब हो जाता है वो देखता है सारे भूत भूतिक आत्मभूत हो गया उसके आत्मा सर्वो ऐसा ज्ञान होने पर कर्म देहादिश होते समय भी कर्म से लिप्त नहीं होता है उस तो देव का आत्मा मानता है इंद्रियों को मानता है एक व्यापक आत्मा जिसमें असंग किसी का लिप नहीं होता है ऐसे कौन ज्ञान किसको होता है योग पहले कर्मयुग से युत निष्काम कर्म करेगा ई सर बुद्धिया क्या लाभ होगा विशुद्ध आत्मा इसमें कितना आत्म आत्मा, आत्मा। शोध आंतकर है विशुद्ध आत्मा विजितात्मा विशुद्ध आत्मा ये आत्मा का अंतकर्ण अंतकरण शुद्ध होता है आत्मा ये न नजितात्मा यह आत्मा का तो देहकार देह देह को भी जीत लिया देह को जीतला क्या है देह भी चेष्टा व्यर्थ नहीं करे कार्यकोण संघात को स्थिर रखे उसको जीतना है इंद्रिय के लिए आगे जितेन्द्रिय इंद्रिय नहीं इंद्रिया है न जितेन्द्रिय अंत कोण शुद्ध हो देह भी स्थिर है इंद्रिय को जीत लिया तभी ज्ञान हो जाता है तब तो क्या देखता है सारे भूत के आत्मभूत ही उसका आत्मा हो गई। तो ये सर्व आत्मूत सो आत्मा स्वरूप ही हो गया अंतरात्मा सर्वव्यापक है। वो कर्म फिर किस लिए करेगा कर्म करेगा ज्ञान होने के बाद किसलिए करेगा कर्म नहीं करता है देहादि से कर्म होता है तो यदि करता है सर्व आदि से लोक संग्रह करता है लोगों को अशात्व्य मार्ग से हटा करके सात्व मार्ग में लगाना यही रहता है तो स्वभावत तो जो कर्म होता है वो कर्म देहादि का कर्म आत्मा में उसका संबंध तो होता नहीं अज्ञानी के कहना आरोप करता है मैं कर्म कर रहा हूं कौन आरोप करता है अज्ञानी आत्मज्ञान होने के बाद देह के कर्म को आरोप करेगा या इंद्रिय कर्म का आरोप करेगा किसी कर्म का आरोप नहीं करता तो नहीं किंचित कर्म ही होता है तो उसमें वहाँ कुरबन अपनी न लिप्यते कर्म करते हुए भी कर्म से ऐसी बद्धन नहीं होता है स्लो को बोलू तो मुझात्मा विजितात्मा जित इंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरबन अपनी न लिप्य थे तो ज्ञानी क्या बात तो कर्म करता है तो मानता है मैं कर रहा हूँ और ज्ञानी अपने का आत्मा मानता है निष्क्रिय आत्मा उसी में कर्म होता है क्या नहीं होता है बातो तो कर्म करता नहीं देहादि के कर्मों को आरोप करता है ज्ञानी अन्य लोग आरोप करते है ज्ञानी आरोप नहीं करता है वो क्या मानता है नैव किंचित करो मी थी नै किंचुग तो मन्य तत्वित युग तो मन तत्वित बोलो सुनो किंचित करो मनने तो तत्व इसका आधा आगे के साथ संबंध है तो ये आधा श्लोक अलग रखा है आगे के साथ हो आगे डेढ़ श्लोक के साथ तत्व नहीं वह किंचित कर मन्नेता नेता युग समाहित तो होकर के समाहित तो होकर के इंद्र से कर्म होते हुए भी जब तत्व को जानने वाले तत्व भी तत्व क्या है आत्मा के यथार्थ स्वरूप तत्व तो इसको जानने वाले मैं नहीं कुछ करता हूँ आत्मा तो व्यापक का निष्क्रिय उसे तो कर्म होता ही नहीं इसे नैव किंचित कर्मती मन्य तो, तो अदरा बोल दो नैव किंचित नैव किंचित करो मित तत्वित पश्यन स्पृशन जिघ्न शन सिण्विशिघन नशन गपय श्वसन नशन गपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गृहन प्रलपन विसृजन गृहन उन्मीशन निमिशन उन्मीशन निमिषनपी इंद्रिया इंद्रिया इंद्रिया इंद्रिया वर्तन धारय वर्तन धारय अस्वीन नसन गपे ससन तलपन विसृजन गृहन निमिशनति हिंदिया थे सुतंत धारयन यहाँ पहले पहले कोई डर जाते बोलने में करके बोलते समा शुद्ध हो जाता है अलग अलग करके पश्चवन स्पृशन जिघ्नन पश्यन शृणवन स्पृशन जिघ्न श्रृणवन स्पृश जिघ्रन जिघ्रन ग्राह जिघ्रन न नहीं जिघ्रन पश्य पश्य पश्य शुण्वन स्पृश जिघ्रन पश्यन शृणवन स्पृश जिघ्रन पश्य शुण्वन स्पृश जिघ्रन पश्य शृणव स्पृश जिग्रन पशेवन स्पीश जिघ्रन नशन गपे श्वसन नशन गपे श्वसन नशन गपे श्वसन नसन गपे श्वसन प्रलपन विसृजन गृहन प्रलपन विसृजन गृहन निमिशन मुन्मिशन निमिष से बोलो पश्य जिग्रन नशन गसन सन कलपन विसन गृहण नुन्मिशन निमिष नपी इंद्रिया इंद्रिया ते स्वतंत्र धारिय वो नहीं ब किंचित करती युद्ध मान्य तो देखता हुआ आंख से तो दिखेगा देखता हुआ भी नहीं ब किंचित करूमी से दर्शन होता है अज्ञानी मानते है अहम पश्यामी ज्ञानी अपने को देह मानता है चक्षु मानता है आत्मा मानता है आत्मा के द्वारा दर्शन होता है तो नहीं बह पश्यामी देखता हुआ भी नहीं ब किंचित सुनता हुआ भी नहीं वो किंचित करूंगी ग्रहण का हाथ से कुछ वस्तु उन्मिशन पल निमितन बंद कर देता है तब श्वासें श्वास चलेगा श्वास चलते हुए भी नहीं वो किंचित करूंगी कुछ बोलता हुआ भी विसर्जन विसर्ग पायु इंद्र का, का गृहन ये कहना है? अच्छा ये छोड़ दिया जाएगा ऊपर पश्चन सुनन स्पृशन हलपन पश्चिम प्रलपन आ गया है पश्चम पहले देखता हुआ सुनता है आगे स्पृशन स्वगिंद तो से स्पर्श करता है जिग्रहण ग्रंथ ग्रहण करता है अशन खाता हुआ पादेंद्र से चलता है सपय सोया हुआ अश्वसन शासन लेता है प्रलपन वाग से बोलता है विसर्जन पायु इंद्रिय का कार्य त्याग करता है ग्रहण नन ग्रहण करता है वस्तु का उन्मिशन चक्षु पलक खुलता है निमिसन क्या का बंद, बंद कर, कर देता, देता है।, है करते हुए भी क्या मानता है मानता है इंद्रिया थे इंद्रियानी बर्तनते इंद्र के अर्थ विषय में इंद्रिया है इंद्रिया के साथ इंद्रिया का विषय का संबंध हो है मैं कुछ नहीं करता हूं इंद्रिय का अर्थ विषय रूप शब्द स्पर्श गंध आदि है उसमें इंद्रियाणी बर्तन थे इंद्रिय का संबंध उसके साथ है इंद्रिय के विषय के साथ इंद्रिय का संबंध हो तो आत्मा क्या करता है कुछ नहीं, कुछ नहीं करता है तो देखता है धारयन मन में रहते हुए नहीं वह किंचित करो ये उसके साथ संबंध है अब इसलोक को बोलना किन्तु वहां से शुरू करना नहीं वो किचि कौमती मे तीसिघ्र संग सन्मिशन इंद्रियार्तंत धारयन अजो अज्ञानी है नहीं। जो अज्ञानी कर्मय करता है उसको भी क्या चिंतन करना है कर्माणि कर्माणी ब्रह्मण्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोत यम त्यक्ता करोत लिप्यते न पापेन लिप्यते नापेन पद्मपत्र मीवाम भस पद्मत्री बां भस ब्र मृणाधार्मा संग तक यहािप्य सपेन पद्मपत्र मीबा भस य ब्रह्मण आधार संगम त्योता करोती पद्म पत्र न लिप्यते यम त्योता ब्रह्मी कर्माण आधार करोती फल में इच्छा को कर छोड़ करके कर्म फल से मोक्ष में भी फल आसक्ति को छोड़ करके ब्रह्मणि आधाय पर ब्रह्म में अर्पण करके पर को समर्पण कर देता है मैं स्वामी के लिए प्रभु के लिए कर्म करता हूं दास जैसे कर्म करता है इसी प्रकार मैं प्रभु के लिए कर्म करता हूं बस इतने ही और कुछ नहीं क्या फल कुछ नहीं उनके लिए मैं करता हूं पूरा ईश्वर अर्पण कुछ भी चाह नहीं संगम त्यक्ता कुछ के कर्म में कर्तृत्व बुद्धि कर्म फल में आसक्ति कुछ ही उसके इससे ही लाभ होगा ऐसे लाभ होगा वो तो व्यवसाय का काम है व्यापारी का, का काम है, बनिया का काम है। ये करेंगे तो कितने लाभ होगा कितने लाभ होगा पहले विचार करता है परमात्मा के साथ ये व्यापार करेगा कितने लाभ होगा क्या होगा थोड़े कुछ क्या क्या लाभ होगा तो कुछ नहीं जो शरीर में सामर्थ्य कुछ प्राप्त है तो परमात्मा की कृपा से विवेक बुद्धि है थोड़ी कुछ परमात्मा की सेवा होगी कुछ पूजा होगी तुरंत फर्ज चाहता है तो वो तो व्यापारी हो गया इसलिए कुछ भी नहीं चाहता है संगति स न पापे न लिप पे कर्म से लिपता नहीं होता है कर्म से पाप होता तो लिप्ता नहीं होता है संबंध नहीं होता है जैसे पद्मपत्रम, पत्र अम... पद्मपत्रम पत्र एवं अम्बसा अम्बसा अंबस जल है पद्म पत्र जल में रहता है हाँ जल जब पानी बढ़ जाएगा पद्म डूब जाता है पत्र ऊपर उठी गया पानी कम हो जाएगा तो नीचे आ गया तो पानी के साथ रहता है ऊपर भाग में पानी का संबंध नहीं होता है वर्षा होने पर भी पानी गिरा निकल गया रहेगा तो पकड़ता नहीं सुखा रहता है पानी में रहते ही ऊपर भाग सुखा रहता है इसी प्रकार कर्म देहादीश सोने पर भी पाप से लिपता नहीं होता है कर्म कर्मी जब इसे परमात्मा को समर्पण करके आशी छोड़ कर कर्म करता है श्लोक बोलू मृाधाय कर्माणी संगम चक्का करो तेपते न सपाते न ऐसे जो कर्म की कर्म करता है उसे स्वर्ग प्राप्त करेगा नहीं स्वर्ग प्राप्त नहीं, नहीं होगा तो कर्म व्यर्थ हो जाएगा वो स्वर्ग के लिए नहीं करता है उसका फल कथन करते काये न मनसा बुद्ध्या काये न मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियर केवलरपी योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगिना कर्म कुरम त्यक्त आत्मशुद्ध संगम त्यक्ता मनसा बुद्ध केवल योगिंग मनसा बुद्ध्यांद्रि योगि संगं तत्व आत्मशुद्ध कर्म कुर केवल ही इंद्रिय केवल इंद्रिय के द्वारा और केवल का संबंध के साथ करना है केवल है न काय न केवल है न मनसा केवल है अबुद्धिया केवल शरीर से कर्म करते हैं मन से कर्म करते बुद्धि से कर्म करते इंद्रिया के द्वारा कर्म करते कौन करते है योगी न योगी का था कर्म योगी कर्मयोगी समत्त बुद्धि से कर्म करते हैं सिद्ध्यासिद्धि में समर्थ होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी न कर्म कुरती कर्म करते कैसे करते संगम त्यक्ता आसत को छोड़ करके कर्म कर्म फल में तृष्णा को छोड़ करके फल इच्छा छोड़ करके करते तो वो छोड़ करके कर्म करते है किसले कर्म करते है आत्मशुद्ध संगम त्यक्ता संग छोड़ करते आत्मा शुद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए आत्मा पहले अशुद्ध था और कर्म कर्ण से शुद्ध हो जाएगा यह आत्मा का था अंतक अंत शुद्धि के लिए कर्म करते हैं ऐसे योगी कर्म करने वाले यही सबसे बड़ा साधन है जितने साधन है सब साधन अंतकोण शुद्धि के लिए अंतगोण शुद्ध नहीं होगा तो ग्रंथ कंठत तो हो जाए कुछ भी कर ना भक्ति ना तो ज्ञान अंतगुण शुद्ध नहीं हो तो भक्ति भी नहीं होती है। अंतगुण शुद्ध नहीं हो तो वैराग्य नहीं होगा वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति होगी या ज्ञान होगा भक्ति के लिए भी वैराग्य चाहिए संसार से वैराग्य नहीं संसार फल चाहिए तो भगवान में मनो कहा लगेगा जब परमात्मा को प्राप्त करना है तो और कुछ नहीं चाहिए वैराग्य आवश्यक ही और वैराग्य तभी होगा अंतगुण शुद्ध हो तो अंतगुण शुद्ध हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा जब वैराग्य होता है तो समझे ला अंतन शुद्ध हुआ साधन करते हैं भक्ति करते हैं सब साधन करने पर जब यदि वैराग्य नहीं बढ़ता है वैराग्य ठंडा हो जाता है विशेष होती है तो साधन हुआ नहीं है, साधन का फल देखना है साधक को मैं साधन कर रहा हूँ तो अभी क्या वैराग्य बढ़ रहा है या घट रहा है विषय ऐसी आश्रित घटनी चाहिए बहरागे बढ़ना चाहिए धीरे धीरे बहरागे बढ़े कोई कोई कहते पहले हमें बहुत व्यक्त बहुत व्यरत अभी अभी नहीं है तो बहराग बढ़ गया घट गया घट गया घट गया तो गया तो शुद्ध अंतरण क्या हुई बैरागे बढ़े दिन प्रतिदिन बहरा बढ़े नहीं तो लक्षण होता है पहले कहते सब आगे करेंगे आगे करेंगे आगे करेंगे फिर बाद में कहते वो समय गया अभी और क्या कर सकते हैं तो वृद्धा हो गया और क्या करेंगे अभी क्या, क्या करेंगे पहले बहुत क्या पहले बहुत क्या अब पहले तो कहते आगे करेंगे आगे करेंगे बाद में कहते पहले हमने वो साधन किया पहले वो साधन किया पहले बहुत वैराग्य भी होते थे इससे कुछ नहीं होता है उसका लाभ क्या हुआ क्या फल हुआ वैराग्य अभी क्यों नहीं बढ़ा पहले बहुत किया तो उसका फल क्या होना चाहिए वैराग्य बढ़ जाए नहीं होता क्यों तो ये कर्म करते फल फरब इसे आसक्ति को छोड़कर के अंतगोण शुद्धि के लिए इसलिए परमात्मा भगवान कहते तुम भी इसके लिए कर्म करो कर्म करना ही पहले चाहिए कर्म करने से अंतकोण शुद्ध होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा उसके बिना ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता है इसे तुम कर्म करो तुम्हारा अधिकार है स्लो बोलो आये न मनसा बुद्धा वलिंग अभी योगिना कर्म कव आत्मशुद्ध युक्त कर्म फलं कक्त्वा युक्त कर्म फलं फल त्यक्ता शातिमा नैषि <messly> शांतिमािकी युक्त काम कारेण अयुक्त काम कार्य फले शक्तोंबद्य फले सो निबध्यते युक्त कर्म फल तक शांति नईष्टि की अयुक्त काम कार्य फले शक्तोंबध्यते भगवान ने कहा था यह योगस्थ कुरु कर्माण योग क्या है समत्म योग किस में समता है सिद्ध सिद्ध सम होता सिद्ध्या तो है सिद्धिया सिद्ध समान युक्त तो है समाहित होकर के अर्थात ईश्वराय कर्म करता है ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करता है अन्य अपने फल की इच्छा नहीं रखता है कर्म फलम त्यक्ता कर्म फल के इच्छा नहीं करता है यही त्याग है कर्म फल की इच्छा ही पहले छोड़ देता है फल इच्छा नहीं तो फल नहीं मिलेगा स्वर्ग की इच्छा नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा स्वर्ग के लिए कर्म विधान किया गया किंतु कर्म फल की इच्छा नहीं करेगा केवल या करेगा तो यह के व्यर्थ हो जाएगा अंतगुण शुद्ध होगा अंतगुण शुद्ध होने पर ज्ञान को प्राप्त करेगा तो नैष्ठिक शांति में आपनौती नैष्ठिक निष्ठा में अंतिम पर अंतगण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म सन्यास अंत में साक्षात्कार कर अपने सर्व में तेरी तो नईष्ठिकीम शांति को प्राप्त करता परम्परा से एक साथ नहीं कर्मयुग पहले करेगा इसी जन्म में हो कोई कहते कर्मयोग जैसे कहा गया ये तो आजकल संभव नहीं फिर कैसे ज्ञान होगा कर्मयुग इसी जन्म क्या केवल नहीं अनादिकाल से कितने कर्मयोग कर्म उपासना भक्ति सेवा आदि सब किए हुए हुए उसका संस्कार रहता है अभी जिसका वैराग्य होता है कुछ करता है तो थोड़े साधना करने पर पहले का जितने तप है कर्म है उपासना भक्ति उनका संस्कार है वो फल देते हैं इसी जन्म में हो कितने जन्म का हो संस्कार से अंतगुण शुद्ध होगा तभी ज्ञान मार्ग प्रवृति होगी इसलिए अंतगुण शुद्धि के बिना ज्ञान मार्ग में लोग डरते डराते हैं, प्रवचन करने वाले भी ज्ञान मार्ग का देश करने वाले होते कोई दूसरे को डरा देंगे ज्ञान मार्ग के जाए तो कहते हैं ब्रह्म बन जाओगे कहते पापी लोग मैं परमात्मा कहते हैं मैं ब्रह्म कैसे होगा नहीं समझ करके जो मैं ब्रह्म कहते हैं ज्ञान मार्ग में जीव जो सोपाधिक है वाचार्य जीव का उसके साथ ब्रह्म के एकता कहेंगे स्वपाधि के ब्रह्म के साथ ईश्वर के साथ मैं एक कहूँ ऐसे मानते लक्षार्थ में एकत्व लक्षार्थ निरुपाधि का शुद्ध उसमें लक्ष्यार्थ में एकत्व होगा लक्षार्थ में ही एकत्व है भाष्यार्थ में एकत्व कब होता है कभी नहीं तो लक्ष्यार्थ में एकत्र चिंतन करना ठीक है गलत है ये नहीं समझ करके द्वैत आदि को चिढ़ते कहते मैं ईश्वरी से किस होगा जो अहम ब्रह्म चिंतन करते है अहम शतक्यर्थ ब्रह्म सत्य का बाच्यार्थ ब्रह्म सत्य का बाचार सर्वज ईश्वर उसके साथ मैं अहम की एकता है जो नहीं समझ करके बाश्च्यर्थ्य में एक तो मानते वो भ्रांत है और जो द्वैत आदि को इनके इनके प्रति देश करते निंदा करते हैं वो नहीं समझते कि अब लक्ष्यार्थ में एकत्व चिंतन करते हैं लक्षार्थ में एकत्व में कोई दोष नहीं चिंतन में भी दोष नहीं पाश्चात्य में भेद होते हुए भी लक्षार्थ में एकत्व है अज्ञान अवस्था में लक्ष्यार्थ में एकत्व है क्या या ज्ञान होने के बाद होगा अज्ञान अवस्था में भी लक्ष्यार्थ में एकत्व है अज्ञान अवस्था में भी आपका आत्मा शुद्ध है अज्ञान अवस्था में भी आपकी आत्मा निष्क्रिय है निष्क्रिय है अज्ञान अवस्था में आपकी आत्मा व्यापक है परिचन्न नहीं। व्यापक है, है आप उसका अज्ञान आपको ही। अज्ञान होने पर रज्जू का अज्ञान है रज्जू आपको नहीं दिखने पर वहाँ रज्जु रहेगी या नहीं रहेगी तो कोई जहाँ बैठे वहाँ कोई खटमल है आपको दिखता नहीं तो खटमंडल वहाँ रहेगा नहीं रहेगा मच्छर है दिखता नहीं काटेगा नहीं काटेगा खर्म काटता है कभी नहीं दिखने पर आपको नहीं दिखने पर वो काटेगा तरह तो से काटता है तो है नहीं दिखने पर भी है इसी प्रकार ज्ञान ज्ञान है अज्ञान होने पर भी वस्तुता तो है आत्मस्वरूप शुद्ध पहले है जो कर्मयुग से युक्त होकर के कर्म करता है तो शांति को नष्ट के साथ मुख्य को प्राप्त कर लेता है और जो आयुता तो असमाहित तो कर्म यो, योग नहीं करता है ईश्वर बुद्धिया नहीं कर्म करता है वो फल की इच्छा से कर्म करता है काम कार है न काम से कार काम से काम प्रयुक्त काम से प्रेरित तो होकर कर्म करता है फल की इच्छा से प्रेरित तो होकर कर्म करता है तो फल में आशक्त होता है <laughs> नहीं होता है कोई न मना करते कर्म के फल से आसक्त होकर के प्रेरित होकर जो कर्म करता है फल में आसक्त हैं नहीं फल में अश्वत क्या होगा निबद्ध बंधन को प्राप्त करेगा फल में अश्वत होगा तो फल प्राप्त करेगा स्वर्ग प्राप्त करेगा नरक प्राप्त करेगा नरक इच्छा तो कोई नहीं करता स्वर्ग प्राप्त करेगा किंतु पाप कर्म करेगा तो पाप कर्म का फल ही प्राप्त करेगा फिर बंधन को प्राप्त करेगा इसलिए कर्म करते समय कर्म फल की इच्छा नहीं करके परमात्मा अर्पण करके करें करने से अंतगोण शुद्धि होगी ज्ञान प्राप्त होगा श्लोक कर बोलो कर्म फल चापनौती निकीक्त काम कारेण फले सतो निबद्ध जब ज्ञानी वो क्या करता है कर्मा मनसा सर्वर्मा मनसा सन्न्यस्ते सुखं वशी सन्न्यस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे पुरे देहि नवद्वारे देह नवद्वार नुर्व कारयन नव कुरयन सर्वकर्मा मनसा स्ते सुखम वसी कारयन् मनसा सर्वर्मा सन्य वसी नवद्वा देही सुखमास्ते नुर्वते वसी बस बसगा इंद्रियो को अपने बस में रखा वसी जितेन्द्रिय इंद्रियो को अपने बस में रखे तो इंद्रियो को जीत लिया जितेन्द्रिय हो गया तो वसी इंद्रियो को जीत करके ज्ञानी मनसा सर्वकर्मा नी संस्य मन से सारे कर्म का त्याग करके कर्म फल त्याग करता है कर्म भी त्याग कर देता है त्याग करके रहता है कहाँ रहता है नवद्वार पूरे ये नगरस्थानी है पूरा शरीर नगर में द्वार होते हैं विभिन्न स्थान से प्रवेश करने के बड़े बड़े नगर नगर भी होते हैं नगर भी होते हैं इसलिए है नवद्वार है नव द्वार अभी नव द्वार बताएंगे ये देही आत्मा जीवात्मा रहता है सुख से रहता है ज्ञानी सारे कर्मों का मन से छोड़ करके देह में रहता है ना कुछ करता है ना किस को कुछ कराता है ना कुरन ना कार्यन आत्मा निष्क्रिय है निष्क्रमण से ना कुछ स्वयं करता है ना कुछ किसको कराता है ना न सर्वकर्माणी मनुष्य सं नव द्वार है सिर में मुक्त कितने द्वार है सप्तषी संत के कैसे सख दो सवर्ण दे दो घाण दो चित्त कितने होगी मुख्य साथ हो गया अब नीचे पायु पथर नव द्वारा पूरा नगर स्थानीय है दे आत्मा उसमें रहता है ना कुछ करता है ना कुछ कराता है।, है कुछ नहीं करता है नहीं कराते क्यों करने के लिए उसमें क्रिया हो वो तो कुछ करेगा निष्क्रिय होकर के क्या कर सकता है निष्क्रिय होगा था कुछ करेगा कुछ करेगा तो आत्मा में क्रिया होगी कराएगा तो प्रेरणा करने के लिए भी कुछ चाहिए ये वे निष्क्रिय होने के कारण ना करता है ना ही कराता है इसलिए कुछ भी कर्म नहीं कर सकता है कोई क्रिया में शरीर इंद्र को प्रभुत्व भी नहीं कराता है स्वयं भी नहीं करता है ज्ञानी ऐसे रहता है स्वाभाविक प्रभुत्व होने पर भी उसमें कर्तृत्व तो बुद्धि नहीं रहता है अहम कर्म ऐसा नहीं मानता है मेरा सर ये भावना नहीं व्यापक आत्मस्वरूप में स्थित होता तो देह भावना ही नहीं रहती थोड़े अभ्यास करके ध्यान चिंतन करते तो कभी देह भावना नहीं रहती ज्ञान होने के बाद देह में अंबू रही नहीं रहती व्यवहार काल में ऐसे व्यवहार करता हुआ उसको कहते बाधिता अनुमृति बाध हो जाने पर ऐसे व्यवहार करता है ज्ञान होने के बाद मैं चल रहा हूँ बोल देगा तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा क्या अहम गच्छामी कह है हाँ इसमें कोई आपत्ति नहीं अम गच्छामी कह दिया तो ये वो बाधित तो होने पर व्यवहार करता है किंतु तो, कुछ नहीं करता है स्वदृष्टिया न करता न कराता है और तो वास्तव से करता है कराता है बातों तो न करता नहीं कराता है अज्ञान का आरोप कर जाता है शिष्य को उपदेश करता है और कुछ कर्म करता है ये सब जितने कर्म सब ज्ञान आरोप करता है ज्ञानी ना कुछ करता है ना कराता है शर्य मनुष्य कर्म होने पर भी उसमें आहम, म, म, तो बुद्धि नहीं करतु तो बुद्धि नहीं श्रोत बोलो कर्माणी मनसा संस्ते सुखं वसी नव द्वारे दे नकार प्रज्ञा के तो कहा स्वभाव सिद्ध लक्षण है और यहाँ जो बताया विज्ञानी क्या है वहाँ तो, तो लक्षण बताया था यहाँ लक्षण ही क्या करता है बताया यह लक्षण नहीं बताया वहाँ लक्षण बताया यहाँ तो क्या करता है वास्तव तो स्वरूप उसको बताया नहीं करके रहता है वह लक्षण है या लक्षण नहीं अब ज्ञानी के लिए तो ही ज्ञानी का जो स्वभाव सिद्ध है लक्षण वहाँ कहा गया यहाँ ज्ञानी का लक्षण नहीं ज्ञानी कैसे रहता है ज्ञानी ऐसे रहता है सर्वे में छोड़ छोड़ करके कुछ करता नहीं कराता नहीं करके रहता है कोई आया ज्ञानी में ज्ञानी कहाँ रहता है सर्वे में रहता है उसका सर्वे कितने मालूम है दो दो सर्वे चलो चलो हाँ चलो ये आया निश्चित नमस्कार हो निस्त नमस्कार हो नहीं निस्तुतिर निर्नमस्कार निस्वधाकार एव चलाचल केतृशिको भवेत ये मांडवी को आचार्य भगवतपाद के, के परम गुरु आचार्य गौड़पाद गौड़पादाचार्य ने बताया ज्ञानी के शरता निस्तुतिर निर्नमस्कार न तो किसी की किस स्तुति करता है न किसको नमस्कार करता है अज्ञाने जो अन्य की स्तुति करता है उसे कुछ लाभ प्राप्त तो करे या किसकी तुति करता है अज्ञा ये किसकी तुति नहीं करता है और किसका नमस्कार नहीं करता नमस्कार गुरु को भी नमस्कार नहीं करेगा परमात्मा ब्रह्म मंदिर में जाकर प्रणाम या यावजीव त्रयो वंध्या वेदांत तो गुरु ईश्वर वेदांत तो गुरु ईश्वर का तो वंदना करता है वो करने पर भी कर्तव्य बुद्धिया मैं करूं ये भावना नहीं और नहीं करूं मुझे ज्ञान हो गया मैं नहीं करूंगा ये सोचेगा ये भी नहीं सोता है ज्ञानी सोता नहीं कि मुझे ज्ञान हो गया इसलिए मैं इसे करूं इसे भावना नहीं है तो कर्तव्य बुद्धिया जो करता है वो कर्तव्य बुद्धि नहीं रहने से और स्तुति किसी प्रयोजन के लिए की जाती है तो इसे स्तुति नहीं करता है नमस्कार की शुद्धि से करना वो नहीं होता है कर्तव्य नहीं और निस्वन पितृ के लिए श्रद्धा आदि अर्पण भी नहीं करता है श्रद्धाधि पिंडदान आदि ज्ञानी नहीं करता है सन्यास होने के बाद भी श्राद्धादि पिंडदान यज्ञ आदि कर्म करने का अधिकार नहीं है यज्ञ भी त्याग हो जाता है श्राद्ध करने के लिए पितरों को देवताओं को अर्घ्य प्रदान करने के लिए यज्ञ वेत आवश्यक है यज्ञ वे तक बिना कोई कर्म नहीं कर सकता है ब्राह्मण क्षेत्र वैसे तीनों का यज्ञ वे होता है यज्ञ वित विधिवत करने पर शो कर सकता है मंत्र भी वैदिक मंत्र जपने के अधिकार होता है यज्ञ वित्त संस्कार के बाद ब्राह्मण जाति के भी हो यदि तो संस्कार नहीं करता है तो वैदिक मंत्र प्रणव के साथ मंत्र जप करने के अधिकार नहीं है बहुत तो लोग को मालूम नहीं होने से प्रणवय के साथ मंत्र देते थे कोई केवल प्रणव मंत्र देते थे ऐसा होता है अज्ञानी के कारण किंतु श्रद्धा का तो फल मिलेगा मंत्र में जो शक्ति है सामर्थ्य है वो सामर्थ्य नहीं रहेगा निषि मंत्र जप करेंगे तो प्रत्यवय पाप होता है इसलिए जो उपदेश करने वाले भी उनको ज्ञान होना चाहिए और शास्त्र भी तो शास्त्र निषिद्ध नहीं शास्त्र भी तो कर्म करें तो यज्ञ भी संस्कार के बिना कुछ नहीं कर सकता है यज्ञ संस्कार होने से ही कुछ कर सकता है यज्ञ आदि करते तो यज्ञ संस्कार करते है यज्ञ संस्कार होने पर यज्ञ आदि सब करते हैं इसलिए विवाह करने के लिए भी यज्ञ भी तो संस्कार पहले कराते हैं तो आत्मा में कर्म तो नहीं है होता नहीं किंतु व्यवहार में जो कर्म करेंगे व्यवहार में जैसे विधान किया गया ऐसे कर्म करना, करना पड़ता है, है? निस्तुति निनमस्कार निस्था कार्यवच न तो स्तुति नहीं नमस्कार नहीं न स्वधा चला चल निकेतश्च यात्री आदृशिकी ऐसा मिला इसमें प्रसन्न रहता है जैसा करता है उसका रहने का स्थान क्या है चला चल निकेत एक चल निकेतन और एक अचल निकेतन चल निकेतन इधर देह इधर उधर चलता है और बाकी अचल निकेत क्या है ब्रह्म स्वरूप अपने ब्रह्म स्वरूप में रहता है हमेशा अहमसीम पर ब्रह्म अचल निकेतन और कभी कभी व्यवहार काल में भिक्षा स्नान आदि करते समय किसी घर में नहीं आ चल निकेतन देह में रहता है दोनों ही हो गया घर में घर है देह नहीं घर है घर ही उसका चला अचल निकेत यदि याद ऐसे भवेदे देह में रहता है व्यवहार काल में थोड़ा कभी अहम गी अहम इसे कह देगा तो ज्ञान नष्ट नहीं होता है कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं ये शर्र वहा गया था ये शर्र का नाम ये है ये शर्र कहाँ का है ये शर्र कहा गया था ये कहते कोई कोई कहते ये शर्र ऋषिकेश में था वो शर्र अभी मैं नहीं जाऊंगा शरीर जाएगा मैं शब्द का प्रयोग नहीं करके ये शरीर कर कह दिया तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा अरे मैं कह दिया तो ब्रह्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाएगा भाग जाएगा ये शब्द प्रयोग करने से भाषा मात्र से कुछ नहीं होता है समझ करके ज्ञानी अहम शब्द प्रयोग करने पर भी कुछ नहीं होता है और व्यवहार कार्य में हम शब्द कह सकता है वस्तुता आत्मा में कर्तृत्व ही नहीं ना कर्म नहीं इसलिए बोलो नहीं बोला नहीं बोला था न कर्तृत्व न कर्मा न कर्तृत्व न कर्मा लोकस्य सृजती प्रभु लोकसभा सृजती प्रभु न कर्म फल न कर्म फल स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्व न कर्माणी जती प्रभु कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्त स्वभूत आत्मा न कर्तृत्व न कर्मा लोक से सुजती जीवन कर्म नहीं कुछ कर्म है नहीं न कर् कर्ता नहीं कर्म नहीं लोक न सृजती प्रभु न कर्म फल संयोग कर्म करे कर्म का फल प्रा प्राप्त करेगा कर्म नहीं कर्म फल का संबंध भी नहीं है आत्मा में कर्म नहीं करता नहीं कर्म नहीं कुछ नहीं होता है कर्मफल भी नहीं है न स्वयं करता है न कराता है तो फिर कौन कर्म करता है कौन कराता है कहते स्वभावस्तु तो प्रवर्त स्वभाव है माया है अविद्या माया प्रकृति वही करती है अविद्या से सब हो रहा है माया से आत्मा कुछ भी नहीं करता है जो कुछ हो रहा है माया से और माया क्या पता थे पर ब्रह्म की शक्ति है पर ब्रह्म की शक्ति पर ब्रह्म से भिन्न है या पर ब्रह्म है भिन्न बीन भिन्न माने गए कि पर ब्रह्म और एक शक्ति द्वे तो हो जाएगा पर ब्रह्म की शक्ति पर ब्रह्म रूप वो भी नहीं होगा। एक होगा तो पर की शक्ति ये पर नहीं बनेगा भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय नहीं है वो तो भी अनिर्वचनीय है माया सत्य असत्य माया सत्य नहीं असत्य नहीं उभय नहीं है इसलिए भी अनिर्वचन है ये माया से सब हो रहा है बात तो आत्मा में न करतो तो न कर्म कुछ नहीं होता है न कर्म फल है श्लोक बोलो न करमाणी प्रभु कर्म फलोगस्तु प्रवर्त न दत्ते क्यचित्पम न दत्ते कसचि पाप न चकृत विभु न चकृत विभु ृतान अज्ञानवृतान तेन मुह्यंते जंत मुह्यंते जत्ते कसचि पाप न चुखित विभु अज्ञानवृतान मुह्यंते जंत विभु परमात्मा कच्चित पाप न आदत किसी के पाप को ग्रहण नहीं करते भक्त का भी एक दान और एक आदान दातु से दान है देना आग लगा दे तो आदान ग्रहण हो जाता है गम धातु का तो गच्छ जाओ आ लगा दे तो आग छ हो जाएगा तो इसे किसी के पाप को ग्रहण नहीं करते न सेव सुकृतम न तो पुण्य भक्त के द्वारा किया गया कुछ पुण्य वो भी ग्रहण नहीं करते न किस का पाप ग्रहण करते हैं तो पूजा पूजादि दान याग हुमादि करते है किसलिए अज्ञान ज्ञानम आवृतम तेना जंतव मुह्यंती अज्ञान के द्वारा ज्ञान विवेक विज्ञान ढका गया विवेक के विज्ञान ढक जाने से आत्मा में कर्म नहीं होता है देह में कर्म होता है विवेक के विज्ञान नहीं होने से देह और आत्मा में तादात्मध्या करके कहता अहम करो अहम गसावी मैं करता हूं मैं कराता हूं मैं भोग करता हूं मैं भोग कराता हूं ये सब आरोप करता है अज्ञानी जंतु इसलिए तैयार मुझांति जनता वो इसी अज्ञान से विवेक विज्ञान ढग जाने से मोह को प्राप्त करते अज्ञानी के कारण आत्मा में किसी के ज्ञानी अज्ञानी कोई हो आत्मा में कर्म है नहीं पुण्य पाप ग्रहण कोई नहीं करता है न कुछ पुण्य पुण्यपाप है तो कार्य तो कुछ है नहीं विवेक के विज्ञान अज्ञान से ढक गया अज्ञान कब से आया और अन्नादि अज्ञान से ढक गया तो इसके कारण अज्ञान के कारण मोह भ्रांति भ्रम का कारण क्या है अज्ञान और संशय का कारण क्या है अज्ञान से भ्रम होता है संशय होता है दोनों। कभी ब्रह्म। यहां अज्ञान से अज्ञान ढक गया तो मोह भ्रांति को प्राप्त करते क्या भ्रांति हम करो मैं कर रहा हूं ये कर्म फल ये कर्म मैं कर रहा हूँ थोड़ी पूजा पाठ किया भक्ति नाम जप किया मैं कर रहा हूं इसके फल अज्ञान के कारण थोड़ी पूजा पाठ भक्ति उपवास कुछ कर लिया लगता मैंने कुछ किया तुरंत हमारे दे दो मजदूरी दे दो भगवान से मांग लेते हैं ये ऐसा नहीं कुछ हो गया तो ये मैं करता हूं सोचना नहीं आपके निष्क्रियात्म स्वरूप में आप कुछ नहीं करते शर्य इंद्र के द्वारा कुछ हो गया यदि इसका सदउप हुआ परमात्मा की कृपा से इंद्र से कुछ हो गया तो अच्छी बात है फर इच्छा नहीं रखने का है कर्तृत्व तो बुद्धि में नहीं रखना ऐसे अज्ञानी लोगों मोह को, को प्राप्त कर दे भ्रांत होते ही अविवेकी संसारी लोगों और के लागे बतायेंगे श्वे को बोलूँ न दत्ते कसि पाप न चैव न चुकृत विभु अज्ञान ज्ञान कहते जनता ज्ञान नद ज्ञान ज्ञान नद ज्ञान यशितमन यशितमन द्यवज्ञान ज्ञान तत्परं तत्पर प्रकाशय तत्परम ज्ञान न तो तद ज्ञान यहाम तम प्रकाशयर यमन ज्ञानन तद अज्ञान नाशितम त्ञानम तत्परम आदित्यवत् प्रकाशेति ये आत्मन ज्ञाने न तद्ञान नाशितम जिसके अज्ञान से भ्रम होता है उसके ज्ञान से ही तो भ्रम नष्ट होगा और जिसके अज्ञान भ्रम का कारण है उसके ज्ञान से भ्रम नाष्ट होने के लिए अज्ञान और, और ज्ञान का विषय होना चाहिए जिस विषय को रज्जू के अज्ञान से सर्प सर्पभ्रम्ह होता है रज्जू का ज्ञान नहीं बाकी बहुत ज्ञान हो गया सर्प सर्पभ्रम नष्ट हो जाएगा रज्जु के ज्ञान से सर्प सर्पभ्रम नष्ट होगा क्यों क्योंकि सर्प जो दिखता है रज्जु के अज्ञान से ब्रह्म के अज्ञान से जगत दिखता है पर ब्रह्म अपने से भिन्न है अभिन्न है वास्तव अभिन्न परब्रह्म ब्रह्म इसके अज्ञान से जगत दिखता है आम ब्रह्म से ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट होगा अज्ञान नष्ट होगा तो अज्ञान का कार्य जगत नहीं बाधित तो हो जाएगा जिनके आत्म न ज्ञान है न तद अज्ञान असितम आत्मा के ज्ञान से आत्म विषय का ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म विषय के ज्ञान ब्रह्म का विषय करने वाले ज्ञान घट ज्ञान हुआ अयम घट यम लेखनी ये में लेखनी कहते ज्ञान हुआ आपको लेखनी क्या किसका ज्ञान हुआ ज्ञान का विषय क्या होगा लेखनी और मेरे हाथ पर कुछ रखा गया दिखता आपको उसका क्या है क्या है अज्ञान है ये लेखनी का ज्ञान के पहले लेखनी का अज्ञान था ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया इसी प्रकार जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसके पहले उसका अज्ञान था अज्ञान के कारण वस्तु ढकी गई भ्रांति हो जाती कभी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो भ्रांत होता है इसी प्रकार यहां भी ज्ञान विवेक विज्ञान जिनके जब ज्ञान हो जाएगा अज्ञान नष्ट हो जाएगा अज्ञान नष्ट हो गया तो तब तो वस्तु का प्रकाश हो जाता है जो ज्ञान होता है घटाकार वृत्ति घट गट ज्ञान हुआ अंतःकरण वृत्ति बाहर जाकर के में व्याप्त हो जाने से क्या करेगा अज्ञान को नष्ट कर दिया अज्ञान को नष्ट करने कर से वस्तु का प्रकाश होगा किंतु घट जड़ होने से अपने आप प्रकाशन नहीं होता है तो जो वृत्ति में चैतन्य का प्रतिमा होता है घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वो चैतन्य के कारण घट में अतिशय प्रकाश आ जाता है वृत्ति ज्यादातर वो घट में रह जाने से वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबंध है तो घटा में भी प्रकाश आ गया इसको कहते फल व्याप्ति वृत्ति चैतन्य जन अतिशय घट में ब्रह्म के अज्ञानी की अनुवृति कैसे होगी ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म विषय ज्ञान हम में ब्रह्म इसी ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होने पर ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए कोई अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं तो स्वयं प्रकाश है ब्रह्मा कार्य वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब होगा होगा होने पर भी वृत्ति प्रतिपलित चैतन्य जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं दर्पण में सूर्य का प्रतिम्ब होगा वो प्रतिम्ब जा कर के दीवाली में रखेंगे तो आलोक हो जाता है और सूर्य को दिखाएंगे तो सूर्य में आलोक अधिक हो जाएगा नहीं प्रतिंब रहेगा किन्तु अधिक नहीं होता है Earth. तो जो ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया तज ज्ञानम आदित्यवध तो परम ब्रह्म को प्रकाश कर लेता है ब्रह्म को प्रकाश करता है मतलब तो अज्ञान निवृत्त हो गया ब्रह्म प्रकाशमान हो गया ब्रह्म को प्रकाश करता है क्या तो ज्ञान ब्रह्म को प्रकाश कर दिया ज्ञान ब्रह्म को प्रकाश करता है तो क्या है ज्ञान प्रकाश से अज्ञान को हटा दिया अज्ञान को हटा दिया तो प्रकाश हो गया श्लोक बोलो ज्ञानं तद ज्ञान यशितमन कैशादानकाशय तत्पर ओ नो मित्र रुण शो भव श्रृहस्पति शनो विषुक्रम नमः ब्रह्मे नमस्ते प्रत्यक्षं ब्रह्मासि वाय प्रत्यक्षं ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्मादिश्शिश तथामवीत तद वक्ता रिद ओम आवृद्धि शांति शांति